गीता, श्रीमद्भगवीता भाष्य, अध्याय पांच न च चौ परमार्थतः करोति अतः वास्तव में वह कुछ करता भी नहीं है इसलिए नाव किंचित कौमीती युक्त मंडित एव नए करोमि इति युक्त समाहितः मनत चिन्तयेत तत्विद आत्मनो याथात्म्य तत्व वेत्ति तत्विद परशीर्थ आत्मा के यथार्थ स्वरूप का नाम तत्व है उसको जानने वाला तत्वानी परमार्थदर्शी समाहित होकर ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता कदा कथम वा तत्वम तत्व इति मनेत्य तत्व को समझकर कब और किस प्रकार ऐसे माने सो कहते हैं पश्यन्स्पृशन जिघ्रण असन गपन प्रलपन विसृजन गृहण उन्मिशन निमिशन् इंद्रियांद्रिया वर्तन धारय इति पूर्वेण संबंध देखता सुनता छूता सुंघता खाता चलता सोता श्वास लेता बोलता त्याग करता ग्रहण करता तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी इंद्रिय इंद्रियों के विषय में वर्त रही है ऐसे समझकर, ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता इस प्रकार इसका पहले के आधे श्लोक से संबंध है यस्य एवं तत्वविद सर्वकार्येष्टासु कर्मसु अकर्म एव सम्यक एवं पश्यत सम्यगदर्शिन तर्वकर्मसन्यासे एव अधिकार कर्मणः अभाव दर्शनाद जो इस प्रकार तत्त्वज्ञानी है अर्थात सब इंद्रियां और अंतःकरणों की रूप कर्मों में अकर्म देखने वाला है वह अपने में कर्मों का अभाव देखता है इसलिए उस यथार्थ ज्ञानी का सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है न ही मृगतृष्णिकायाम उदकबुद्ध्यापाय प्रवृत्त उदकाभाव्ञाने अभी तत्र पान प्रयोजनाय प्रवर्तते क्योंकि मृग तृष्णा के में जल समझकर उसको पीने के लिए प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमें जल के अभाव का ज्ञान हो जाने पर फिर भी वही जल पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होता यह तो पुनः अतत्वित प्रवृत्त च कर्मयोगे परंतु जो तत्वज्ञानी नहीं है और कर्मयोग में लगा हुआ है यानी ब्रह्मण्याधाय कर्मा संगम त्यक्ता कौती ये न पापेन पद्मत्रम बांभसा ब्रह्मणि ईश्वरे आधार करोमि इति कौमी भृतईव स्वाम्यथ सर्वाणी कर्मा मोक्षे अभी फले संगकर्मा जो स्वामी के लिए कर्म करने वाले नौकर की भांति मैं ईश्वर के लिए करता हूँ इस भाव से सब कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके यहाँ तक कि मोक्षरूप फल की भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है लिप्यते न स पापे न संबद्धते पद्मपत्रम इव अम्भसा उदगेन वह जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता वैसे ही पापों से लिप्त नहीं होता केवलम मात्र फलम एव तस्य तमण उसके कर्मों का फल तो केवल अंतकरण की शुद्धि मात्र ही होता है क्योंकि काये न मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियरपी योगी कर्म कर्मकु संगम त्यक्वाशु कायेन देहेन मनसा बुद्धिया चेबल एव कर्म करोमि न मम फलाय इति फलाये ममत्विशून्य इंद्रिय अभी कवलश्द अपि प्रत्येक संबध्यते सर्व्यापारेषु ममतावर्जनाय योगिनः कर्मिण कर्म कुर्वन्ति कुरम त्यक्ता फल विषय आत्मशुद्ध सत्शुद्ध योगी लोग केवल यानी मैं सब कर्म ईश्वर के लिए ही करता हूँ अपने फल के लिए नहीं इस भाव से जिनमें तो बुद्धि नहीं रही है ऐसे शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से फल विषयक आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए अर्थात अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं सभी क्रियाओं में ममता का निषेध करने के लिए केवल शब्द का काया आदि सभी शब्दों के साथ संबंध है तस्मात तत्र तस्मात्व तव अधिकार इति कुरु कर्म एव तेरा भी उसी में अधिकार है इसलिए तू भी कर्म ही कर यस्च क्योंकि युक्तः कर्मफल त्यक्ता शातिमा नैठि कि अयुक्त काम करेण फलेक्त निबध्य युक्त ईश्वराय कर्मा न मम फलाय इति मलाय सल त्यक्त पितज्य शांति मोक्षाख्या आपनोति नैष्ठकि निष्ठायां भवाम सब कर्म ईश्वर के लिए ही है मेरे फल के लिए नहीं इस प्रकार निश्चय वाला योगी कर्म फल का त्याग करके ज्ञान निष्ठा में होने वाली मोक्षरूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है सत्वशुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म सन्यास ज्ञान निष्ठा निष्ठाक्रमेण ये वाक्यशेष यहाँ पहले अंतकरण के शुद्धि फिर ज्ञान प्राप्ति फिर सर्व कर्म सन्यास रूप ज्ञान निष्ठा को प्राप्ति इस प्रकार क्रम से परम शांति को प्राप्त होता है इतना वाक्य अधिक समझ लेना चाहिए यह तो पुनः अयुक्त असमा काम कारेण कामस्य कार काम से कार काम कारम काम प्रेरित तया प्रेरितयाथ मम फलायम करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो निबध्यते अतः तम युक्तोंव इथ परंतु जो अयुक्त है अर्थात उपर्युक्त निश्चय वाला नहीं है वह काम की प्रेरणा से अपने फल के लिए यह कर्म मैं करता हूँ इस प्रकार फल में आसक्त होकर बंधता है इसलिए तू युक्त हो अर्थात उपर्युक्त निश्चय वाला हो यह अभिप्राय है करण का नाम कार है काम के करण का नाम काम कार है उसमें तृतीय विभक्ति जोड़ने से काम के कारण से अर्थात काम की प्रेरणा से यह अर्थ हुआ है यह तो दर्शी सह परंतु जो यथार्थ ज्ञानी है वह सर्वकर्माणि मनसा सन्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे नैव कर्माणि नुर्न कर्वाणी कर्माकर्मा संस्य परतज न्यम नैमित्तकम्य प्रतिषिद्धकर्मा तनसा अकर्म कर्माद संत्यज्य सन्तज आस्ते तिष्ठति ठतिखम वसी जितेन्द्रिय समस्त कर्मों को मन से छोड़कर अर्थात नित्यनैमित्त काम और निषिद्ध इन सब कर्मों को कर्मादि में अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग कर सुखपूर्वक स्थित हो जाता है मनः त्यक्तवायचेष निरायास प्रसन्नचित्त आत्मन अवित्तबासर्वप्रयोजन सुखम आस्ते इति है मन वाणी और शरीर की चेष्टा को छोड़कर परिश्रम रहित प्रसन्न चित्त और आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब बाह्य प्रयोजनों से निवृत्त हुआ वह सुखपूर्वक स्थित होता है ऐसे कहा जाता है वशी जितेंद्रिय कथम आस्ते इति आह वशी जितेंद्रिय जितेंद्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता है सो कहते हैं नवद्वरे पुरे सप्तषण आत्मन उपलब्धिद्वार देश मूत्रपुरीस विसर्गा तरह नवद्वार उच्यते शरीर पुराव पुरम आत्मकस्वामी तदर्थ प्रयोजन च इंद्रियमनोबुद्धि विषय अनेकफल उत्पादक पौरै इव अधिष्ठित तस्म नवद्वारे पुरे दे ही सर्व कर्म संस् आस्ते नौ द्वार वाले पुर में रहता है अभिप्राय यह है कि दो कान दो नेत्र दो नासिका और एक मुख शब्दादि विषयों को उपलब्ध करने के ये सात द्वार शरीर के ऊपरी भाग में हैं और मल मूत्र का त्याग करने के लिए दो नीचे के अंग में है इन नौ द्वारों वाला शरीर पुर कहलाता है शरीर भी एक पुर की भांति पुर है जिसका स्वामी आत्मा है उस आत्मा के लिए ही जिनके सब प्रयोजन हैं एवं जो अनेक फल और विज्ञान के उत्पादक हैं उन इंद्रिय मन बुद्धि और विषय रूप पूर्वासियों से जो युक्त है उस नौ द्वार वाले पुर में देही सब कर्मों को छोड़कर कर रहता है किम विशेषणिन सर्वो ही देही संन्यासी असन्यासी वा देहे एव आस्ते तत्र अनर्थक विशेषण इति पूर्वपक्ष इस विशेषण से क्या सिद्ध हुआ संन्यासी हो चाहे असन्यासी सभी जीव शरीर में ही रहते हैं इस स्थल में विशेषण देना व्यर्थ है उच्चते यह तो अज्ञो देही देन्द्रीय संगात मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमौ आसने व आसे मनते नहमात्रात्मदर्शिनो गेहे इव देहे आसे प्रत्यय संभवती पक्ष जो अज्ञानी अज्ञानीजी शरीर और इंद्रियों के संघात मात्र को आत्मा मानने वाले हैं वे सब घर में भूमि पर या आसन पर बैठता हूँ ऐसे ही मान करते हैं क्योंकि देहमात्र में आत्मबुद्धि युक्त अज्ञानियों को घर की भांति शरीर में रहता हूं, यह ज्ञान होना संभव नहीं देहादि संघात व्यतिरिक्तात्मदर्शिन तू दे आसे प्रत्यय उपपद्यते परंतु देहादि संघात से आत्मा भिन्न है ऐसा जानने वाले विवेकी को मैं शरीर में रहता हूँ यह प्रतीत हो सकती है परकर्माण च परस् आत्मनि अविद्या अद्याता विद्या विवेक ज्ञान मनसा सन्यास उपपद्यते तथा उपपद्यलीप आत्मा में अविद्या से आरोपित जो परीय देह इंद्रादी के कर्म हैं उनका विवेक विज्ञान रूप विद्या द्वारा मन से सन्यास होना भी संभव है उत्पन्न विवेक विवेकज्ञान सेकर्म संयासीन अभी गेहे इव देहे एवं नवद्वारे पुरे आसनम प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेषानुत्तिया देहे एवं विशेष विज्ञानोत्पत्ते है जिससे विवेक विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे सर्व कर्म संन्यासी का भी घर में रहने की भांति नवद्वार वाले शरीर रूप पूर्व में रहना प्रारब्ध कर्मों के अवशिष्ट संस्कारों की अनुवृत्ति से बन सकता है क्योंकि शरीर में ही प्रारब्ध फल भोग का विशेष ज्ञान होना संभव है देहे एव आस्ते इति अस्ति एवं विशेषण फलम विद्वद विद्वत् प्रत्यय भेदापेक्ष अतः ज्ञानी और अज्ञानी की प्रतीति के भेद की अपेक्षा से देहे एव आस्ते इस विशेषण का फल अवश्य ही है यद्यपि कार्य करण करणकर्माणी अविद्या आत्मनि अध्यारोपितानि इति तथापि अधमसमवायी तो च कार्यतृत्व इति आशंक आह यद्यपि कार्यकरण और कर्म जो अविद्या से आत्मा में आरोपित है उन्हें छोड़ कर रहता है ऐसा कहा है तथापि आत्मा से नित्य संबंध रखने वाले करतापन और कराने की प्रेरकता ये दोनों भाव तो उस आत्मा में रहेंगे ही इस शंका पर कहते हैं न एव कुरवन स्वयं न कार्य करनाली कार्यन क्रियासु प्रवर्तन स्वयं न करता हुआ और शरीर इंद्रियादि से न करवाता हुआ अर्थात उनको कर्मों में प्रवृत्त न करता हुआ रहता है कि यत्कर्तृत्व कार्य सत सन्यासाद न सत्न्यास यथा गच्छतो गति गमन व्यापार परे न एवा आत्मनो नास्ति स्वत आत्मनों जैसे गमन करने वाले की गति गमन रूप व्यापार का त्याग करने से नहीं रहती वैसे ही आत्मा में जो कर्तृत्व और कार्यित्व है वह क्या आत्मा के नित्य संबंधी होते हुए ही सन्यास से नहीं रहते अथवा स्वभाव से ही आत्मा में नहीं है अत्र उच्चते न अस्ति। आत्मन स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व च उक्त ही अविकार्योयुच्य शरीरस्थोपिक कौंत न करोप्य ध्यातीव लीलायतीव य्रुते हैं उत्तर पक्ष आत्मा में कर्तृत्व तो और कार्यतृत्व स्वभाव से ही नहीं है क्योंकि यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है हे कौनते यह आत्मा शरीर में स्थित हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है ऐसा कह चुके हैं एवं ध्यान करता हुआ सा क्रिया करता हुआ सा इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है